नमस्कार आप सुनर रेडियो मुदबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार कोली जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं जानवी मल्टी फाउंडेशन के तो आइए उनसे बात करते है उनके बारे में जानते हैं उनकी जो सोशल सर्विस है उनके बारे में जानेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर राजकुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राजकुमार को अध्यक्ष जाहनवीज मल्टी फाउंडेशन की ओर से हम वंदे मातरम डिग्री महाविद्यालय जिसमें कला वाणिज्य विज्ञान की पढ़ाई के अलावा आठ से दस प्रोफेशनल डिग्री चलाते हैं मुंबई विश्वविद्यालय की उसी प्रकार से जनगणमना सी, सी स्कूल और जनगणमना विद्या मंदिर स्कूल और जूनियर कॉलेज भी चलाते हैं और एक हमने गांव को भी दत्तक लिया हुआ है जो यहाँ से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है जहाँ पर एक 25 किलोमीटर के दायरे में कोई स्कूल नहीं था बच्चे बच्चों को जाना हो तो लगभग काफ़ी दूर तक पढ़ाई के लिए जाते थे और उसके कारण कई का बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी तो उस दूर के इलाके को भी हमने एक अपना समझ कर वहां एक स्कूल खोला और आज एक 90 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा हम यहाँ से करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हम जो एक कार्य कर रहे हैं इस कार्य को हम एक समाज का समाज को देना है इस रूप में हम कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें उसके लायक बनाया किसको हम दे सकें और विद्या का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है इसके अलावा हमारे पास जो भी हम जैसे कि हमारे स्कूल का नाम या पाठशाला का नाम जनगणनम स्कूल है कॉलेज का नाम वंदे मातरम महाविद्यालय इसी इससे सूचित किया है कि समझ में आता है कि ये दोनों जो शिक्षा के केंद्र हैं देश को समर्पित हैं और उसी समर्पित भावना से हम शुरुआत से कार्य कर रहे हैं हमारी जो भी एक बहुत बड़ी टीम है 150 के आसपास एक फैमिली समझ कर, जिसको हम जे फैमिली समझ कर, कार्य करते हैं और थोड़ा दुनिया से हट करें क्योंकि यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं लिया जाता है जो भी फीस है वो भी कई इंस्टॉलमेंट देके बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई में भी सहूलियत मिल जाती है और वो पढ़ पाते उनकी पढ़ाई पूरी होती है इससे हमारा ड्रॉप आउट परसेंटेज भी बहुत कम है अन्यथा महाविद्यालय में जो शिक्षा लेते हैं बच्चे तकरीबन सौ बच्चे अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले पाते तो बड़े मुश्किल से पंद्रह या बच्चे डिग्री पूरी कर पाते हैं लेकिन हम कहेंगे कि हमारे यहाँ 95 से 98 परसेंट बच्चे डिग्री पूरी कर पाते हैं क्योंकि हमने उनको पर पूरी तरह से यदि बच्चा नहीं आया तो उनको क्यों नहीं आया उसके घर पे फोन जाता है या कई बार हमारे हाउसकीपिंग के लोग हैं उनके घर तक हम पहुंचाते हैं ताकि बच्चे की पढ़ाई पूरी हो सके तो जो भी कुछ कर रहे हैं एक समाज का देन है समाज को वापस करना है जो हमें मिला है और बाकी जो भी हमारे यहाँ जो हर रोज़ का एक दिनचर्या है वो भी बड़ी अलग प्रकार से जैसे कि मूल्यों के आधार पर बच्चों को शिक्षित कराना अलग अलग कार्यशालाओं का आयोजन करना अलग अलग एक्सपर्टीज़ को कॉलेज तक बुलाना उनको बच्चों को शिक्षित कराना बच्चों को अलग अलग आ, मतलब सारे सारी भाषाओं की जानकारी देना सारी बातों की जानकारी देना जैसे कि हमारे जापनीज क्लास हम चलाते हैं जर्मन क्लास चलाते हैं जो कि मुफ्त में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जापनीज और जर्मन की क्योंकि हमें पता है कि आज भविष्य में अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं और कर, इनको अगर कहीं बाहर जाने की अगर उम्मीद रखते हैं एक जापनीज भाषा इनको अगर है एक जर्मन भाषा अगर इनको आती है तो इनको आसानी से जॉब मिल पाएंगे ऐसे हम जॉब फेयर भी करवाते हैं खुद यहाँ पर कंपनीज को बुलाते हैं कंपनीज के साथ काफ़ी टाइप किया हुआ है और इस प्रकार से कई बच्चे अर्निंग एंड लर्निंग दोनों साथ साथ कर रहे हैं स्कूल में भी वही वही हम तो एक तरफ महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं दूसरी तरफ क्रिसमस भी मनाते हैं दिवाली मनाते अलग है, हैं अलग अलग जितने साधु संत महात्मा हुए हैं, उनकी सबकी जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम से मनाते हैं बच्चों को उस रूप में ढालते हैं कलर विक होते हैं जो सातों कलर के बच्चों को जानकारी मिले फ्रूट्स विक होते कि बच्चे अलग अलग फ्रूट्स खाएँ उसको वो पहचाने सब्जियों का अलग अलग वीक होता है ताकि बच्चे सारे सब्जियाँ खाने सीख लें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक तो एक अलग विधाओं से सजा सजा हुआ मैं कहूँगा कि स्कूल है महाविद्यालय है और जो भी हमारा एक सामाजिक दायित्व है वह हम इस पूरे परिवार के माध्यम से हम निभा रहे हैं हमें इसके लिए हमारी जो धर्म है मिसिस प्रेरणा कुंडले बेटी है जाह्नवी उनका पूरा सहयोग प्राप्त है और एक जो पूरा परिवार है जेएम परिवार उनका पूरा सहयोग प्राप्त है और एक खेल खेल समझकर हमें सारा कार्य कर रहे हैं इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि भी है जो शुरू से हमने देखी है ये सब कुछ करने के पीछे मुझे परमपिता पिता शिव परमात्मा जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय है उसका मैं बचपन से विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी मैं उस शिक्षा को पूरी तरह से अपने जीवन में फॉलो करता हूँ और मुझे पता है कि इस शिक्षा से मेरा भी उद्धार हुआ है मेरे साथ जो मुझे मुझसे जुड़े उनका भी उद्धार हुआ है तो आज मैंने इस विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में वो पूरी अधिकतर वो शिक्षा को बच्चों तक तो किस प्रकार से पहुंचाया जाए वो सारी जैसे कि हमारी दादियां हैं वो दादियों को हमने जैसे कि कोई रूम है तो उस पर्टिकुलर रूम को हमने दादी जानकी का नाम दे दिया दादी प्रकाशमणि का नाम दिया अभी दादी बच्चे यह नहीं कहते कि हमें स्टैंडर्ड फर्स्ट या सेकंड में जाना है बच्चे कहते हैं कि दादी जानकी क्लास में जाना है भले वो दादी जानकी को नहीं जानते लेकिन इस माध्यम से वो दादी जानकी की शिक्षा क्योंकि आज दादी जानकी जी 101 साल उम्र की हैं और आज भी वह अपनी दिनचर्या पूरे विश्व को संबोधित कर रही है तो एक आदर्श है उसके बारे में लोगों को अवगत कराना दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं है। तो उनके बारे में लोगों को अवगत कराना तो एक हमारा एक पड़ाव जो है एक अलग माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमें सबकी शुभकामनाएँ भी हैं और मैं कहूँगा कि इससे और भी लोग लाभान्वित हो और मैं रेडियो मधुबन का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे उन्होंने एक मौका दिया अपनी सारी बातें सबके सामने रखने का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से जानवी मल्टी फाउंडेशन काम करता है और किस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं आप और आप अपने बारे में भी बताया कि आप किस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़कर बहुत सारे क्रिएटिविटी आप उसमें करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं और भी आगे आपके बहुत सारे अलग अलग प्लान्स हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मैं चाहूँगा कि इस फाउंडेशन को बनाने में जो और शुरुआत में किस तरह से ये पहल हुई कैसे ये आइडिया आ गया या किस तरह से ये क्रिएट हुआ उसके बारे में बताइए इतिहास ये फाउंडेशन वैसे हमें शुरू से लग रहा था कि स्कूल हो तो एक ऐसा ऐसा स्कूल हो कि जहां पर सबको लगे कि ये स्कूल सचमुच निराला है और स्कूल हो तो ऐसा हो एक सपनों का स्कूल सपनों का महाविद्यालय मैंने जीवन में पहले से सोचा था और जैसे बेटी का जन्म हुआ तो उसका नाम जो जाह्नवी तो उसी के नाम से हमने इस ट्रस्ट की स्थापना की और कारवा आगे बढ़ते चला गया स्कूल की परमिशन मिली बाद में कॉलेज की परमिशन मिली बात ही परमिशन मिलना मिलने तक भी बहुत सारी बातों से गुजरना पड़ा बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा लेकिन वो सारी समस्याएं एक खेल था क्योंकि हमें एक आध्यात्मिकता की न्यू होने के कारण वो सारी बातें हमें एक खेल के समान लगती थी और उसको हर रोज़ आज एक कोई खेलनाया खेलना है और उसको पार करना है उस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले गए बात ये थी कि हमने जब ज़मीन ली तो ज़मीन ऐसी थी कि जो पूरी तरह से बंजर थी और जिसमें पचास फीट के खड्डे थे तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि यहाँ पे बिल्डिंग कैसी खड़ी होगी या यहाँ पर लोन दिया जाए तो कैसा दिया जाए तो मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे एक बैंक ने रिजिट किया हुआ है और उनके सबके प्रमाण पत्र मेरे पास है कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता फिर भी मैं हर एक को कहता था कि आप 8 जन 8 जुलाई 2013 को मुझे मिलना मैं अपने आपको नई वास्तु दिखाऊंगा, जिसका नाम जनाघना मना या वंदे मातरम होगा और सचमुच उसी 8 जुलाई को हमने इसको यहाँ पे हम पदार्पण किया तो एक इच्छा शक्ति थी भगवान का साथ था ईश्वर की कृपा थी और साथ में जो एक परिवार था उन सबकी दुआएँ थी तो ये काम संभव हो पाया आज भी हम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहे हैं लेकिन मुझे बड़ा बड़ी खुशी भी होती है कि इस कठिनाइयों में भी एक अच्छा मार्ग हमें मिला हुआ है और हमारे जो बच्चे आगे पढ़कर बड़े हो रहे हैं और जो उनके दिल से निकलता है क्योंकि आज मेरे स्कूल कॉलेज के जो मेरे बच्चे वो एक ब्रांड एम्बेसडर है मुझे किसकी ना कोई कभी एक बोर्डिंग लगाना पड़ता ना कोई बैनर लगाना पड़ता फिर भी हज़ारों बच्चे स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले रहे तो ये एक प्रतीक है ये एक मैं कहूँगा कि बच्चों ने मुझे रिटर्न दिया हुआ गिफ्ट है कि भाई एक बच्चा दस बच्चों को स्कूल या कॉलेज या कॉलेज या महाविद्यालय में ले आते हैं तो कठिनाइयाँ है हर एक के जीवन में आती है मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो बड़े आसानी से बड़ा बना हो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी कठिनाइयों से सामना करके कुछ किया हो जो दुनिया में किया मैंने भी वही उसी रास्ते से गुजरा लेकिन मेरा फ़र्क इतना ही मैं कहूँगा शायद उन्होंने जग जाहिर किया कि मैंने इस मैंने इस कठिनाई से गुजरा हो मैं उस कठिनाई से गुजरा हूँ ये किया वो किया मुझे लगता है कि मैंने वो सारे खेल खेले कभी लूडो का खेल था कभी फुटबॉल था कभी वॉलीबॉल था और ऐसे कोई फुटबॉल मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई धक्का मार के बाहर निकालता था तो, तो फुटबॉल समझता था हॉली इसमें समझता था कि बैंक वाले मेरे साथ खेल रहे थे इधर से उधर मुझे फेंक रहे थे तो मुझे समझता था कि मैं हॉलीबॉल खेल रहा हूँ तो ये खेल खेल समझ के हमने उसको पार किया आज भी करोड़ों का लोन है लेकिन लगता नहीं कि वो करोड़ों का लोन है एक एक दिन आगे जा रहे हैं और मुझे लगता है एक उम्मीद है कि एक दिन सबको फक्र होगा कि महाविद्यालय हो तो वंदे मातरम जैसा हो और स्कूल हो तो जनगणना माना जैसा हो धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपके पास कठिन सिचुएशन आने के बावजूद भी आपने उन्हें एक खेल की तरह लिया और खेल की तरह उसको समझा ताकि आपको वो मुश्किल गड़िया जो है भूल जाए और आप अपना उमंग गुस्सा बनाते हुए हर जगह जो है अपने काम को लेकर आप आगे बढ़ते रहें तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा आपने बताया कि किस तरह से आपके साथ बैंकिंग के क्षेत्र में या फिर और भी जो गवर्नमेंट की बातें आती हैं वहाँ पर जो आपको नकारा जाता था तो भी आप उसको पॉजिटिव ले लेते ले थे खेल के रूप में ले लेते थे और आगे काम करते रहे आज भी काम कर रहे हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से आप उन चीज़ों को कार्यवंत करने के लिए पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक तो लगे रहते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर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 समस्त पाप खंडन स्वभक्तचितरंजनम सदैव नंद नंदन अजे व्रजेकमंडन समस्त पापखंडन स्वभक्तचितरंजन सदव नंदनंदन सुपिचगुछकं सुनाद वेणुभस्तक अंगरंग सागर नमा कृष्णनागर नमा कृष्ण दुर्लभम कदंब सोनकुंडलम सुचारुगण मंडल व्रजांगनकल्ल नमा कृष्ण दुर्लभम यशोदया सोदया सोपया स नंदयाुत सुखकदायक नमा गोपनायक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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर राजकुमार कोहली जी जुड़े हुए हैं जो जानवी मल्टी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं स्कूल और कॉलेज अभी चला रहे हैं और उनका एक गांव भी दत्तक लिया हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने बताया मैं चाहूंगा की उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए की उसमें अभी क्या क्या काम हो रहा है वैसा कहने के लिए हम यही कहेंगे की मोदी जी ने तो अभी दो साल पहले ऐलान किया कि हर सांसद को एक गाँव दत्तक लेना चाहिए लेकिन ये कल्पना हमें उस परमपिता परमात्मा के असीम कृपा से दस साल पहले आई थी कि हर गांव को हमें शिक्षित करना चाहिए हर गांव को जब बड़ा होगा तभी देश बड़ा हो सकता है तो उसी माध्यम से हमने उस गांव को जिस गांव में हमने जन्म लिया उसी गाँव को हमने सोचा कि उसी गाँव से शुरुआत करते चैरिटी बिगिन्स एट होम तो सबसे बड़ी ज़रूरत आज शिक्षा की शिक्षा अगर मिल जाती बच्चों को प्राथमिक तौर पर तो आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएगी बच्चों उनके जो माता पिता हैं उनको भी सुकून मिल जाएगा क्योंकि आज हर कोई अपनी तरफ से प्रयास करता है लेकिन अगर बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है तो वही बिड़ा उठाकर हमने सोचा कि चलो यहाँ पर एक स्कूल हो जाए तो हमने जब अध्ययन किया तो पता चला कि वहाँ पर 25 स्कूलों के 25 गाँवों में स्कूल नहीं और सारे बच्चे 30-40 किलोमीटर तक जाते हैं लेकिन बच्चे सभी नहीं जा पाते क्योंकि सारे सबकी परिस्थिति वैसे नहीं होती तो जिनकी परिस्थिति हो पाती है तो वही लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं फिर हमने सोचा कि वहाँ पर स्कूल खुला जाए तो आखिर वो स्कूल खुल गया और वहाँ पर आज मैंने पहले ही कहा कि वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अभी बच्चों की या उनके माता पिता की हालत आपको पता है कि महाराष्ट्र में पिछले चार पाँच साल दस साल से काफ़ी आत्महत्या हुई है उसमें हमारे पास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी भी कुछ माता पिताओं की व माता पिता जीवित नहीं जब भी मैं वहाँ जाता हूँ तो उनके जो परवरिश करने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि इनको आप लेके जाइए गाँव में अपने शहर में लेके जाइए तो कहने का मतलब है कि बड़ी विदारत परिस्थिति है ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को सिखाना तो हम उनके यूनिफाम से लेकर सारी किताबों से लेकर सारी चीज़ हम यहाँ से उनको भेजते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पास टॉकिंग बुक है टॉकिंग पेन है इसके ज़रिए हम आज अंग्रेज़ी की पढ़ाई देहात के लोगों तक पहुँचा रहे हैं और वो बच्चे इतने अच्छे बन रहे हैं कि मुझे कई बार ताजुब होता है कि जो शहर में, में वो जो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है और गाँव में देहातों में वो बच्चे आज पढ़ हमें वो क्वालिटी दिखाते हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले दस साल में उस इलाके का ज़रूर इतना उद्धार होगा कि सब सोचेंगे कि वाह बच्चे कितने अच्छे होशियार बच्चे यहाँ से निकले तो एक पहला एक शुरुआत है हमने ये भी सोचा कि जो बड़े बच्चे हैं बड़े बच्चे मतलब आज जो शिक्षित हुए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया पोस्ट इनके हाथों को कोई काम नहीं है तो उनको भी स्किल इंडिया के अंतर्गत कुछ काम की शुरुआत की जाए उसके लिए भी हमने अप्लीकेशन डाली है और आने वाले कुछ ही समय के अंदर हम ऐसे कोर्सेज़ जो गवर्नमेंट रिकोगनाइज कोर्सेज़ हैं छः महीने के बारह महीने के दो साल के आई के तौर से रूप में वो कोर्सेज उनको दिला के उनका पासपोर्ट वहाँ पे निकाल कर उनको हम बाहर देश का भी रास्ता दिखा सके और अपने देश में भी वह रोज़गार प्राप्त कर सके तो एक भविष्य का एक छोटा सा प्लान है ताकि बड़ों को भी उसकी बड़ों का लाभ मिलेगा और हमने वहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था की क्योंकि गाँव में देहातों में कोई लाइब्रेरी नहीं होती है तो बच्चों को आधुनिक पद्धति का या आधुनिकता में क्या चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है उसका नॉलेज नहीं मिल पाता जैसे कि बड़ी बड़ी स्पर्धा परीक्षा है उनके बारे में पता नहीं चलता तो हमने हर महीने में वहाँ पर काफ़ी किताबें वहाँ पर रखी हुई है लाइब्रेरी का वहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है अभी जो बच्चे इधर उधर भटकते थे वो आके वहाँ बैठते हैं कुछ किताबें पढ़ते हैं कुछ नई जानकारी हासिल करते हैं हमने वहाँ रोज़गार मेला तक रखा कि कम से कम दो बच्चों को हमने वहाँ पर रोज़गार देने की कोशिश की कुछ बच्चे हमने बॉम्बे में लाए मुंबई में लाए डोंबिवली में उनके लिए रहने की व्यवस्था की और उनको भी वहाँ पे आज कहीं ना कहीं जॉब दिलाने कोशिश की कुछ मुंबई में भी जॉब कर रहे कुछ नासिक में कर रहे कुछ नागपुर में कर रहे हैं तो एक प्रयास है मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया है मैं ही कहूँगा कि एक जैसे कि कहा जाता ना कि छोटा सा तिनका भी बहुत कुछ कर लेता है तो वही एक तिनके के रूप में इसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश और आज एक बड़े रूप में वह उभर रहे हैं आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वह एक एजुकेशन का हब भी बन जाएगा क्योंकि वहाँ पर सारी सुविधा हम मुहैया कर रहे हैं कि जो आज एक शहर में होती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने वो दत्तक लेने के बाद गांव को वहाँ का एजुकेशन जो बच्चों के लिए आपने बहुत ही अच्छा तरह से जिस तरह से शहर में बच्चे पढ़ते हैं उसी तरह से वहाँ पढ़ सके ऐसी सुविधा आपने उपलब्ध कराई है, और आगे भी उनको नौकरी मिले इंडिया एब्रॉड में उसकी भी प्रयास आपकी चल रहे स्किल इंडिया के अंतर्गत मैं चाहूँगा कि आपका यह सपना पूरा हो बहुत जल्दी तो उस दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि आम व्यक्ति जैसे मुश्किलें आती हैं या कुछ काम नहीं होता तो टेंशन में आता है तनाव में आता है तो आप कोई काम आपका नहीं हो रहा है जो आप सोच रहे हैं और बहुत जरूरी आपके लिए नहीं दूसरों के लिए आप सोच रहे हैं तो उस समय आप क्या करते हैं किस तरह से अपने मन को शांत करते हैं मुझे ये पता है कि मैं एक निमित्त हूँ मुझे किसने निमित्त बनाया हुआ है जो हम निमित्त समझते जो अपना है ही नहीं हमें किसने चलाने के लिए यहाँ भेजा है हम किसी और का काम कर रहे हैं लेकिन मन लगा कि कर रहे हैं अपना समझ के कर रहे हैं तो वही एक अपना और एक अपना समझ के करना तो एक अपना समझ के कर रहे हैं उसी में बड़ी खुशी मिलती है काम नहीं भी होता है तो भी खुशी है हो जाए तो महा खुशी है तो यही बात है कि और एक दूसरी बात कि हम एक मेडिटेशन भगवान ने दीवा दिया वरदान है जो राजयोग हम कहते हैं उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं कर्मयोग राजयोग ध्यान योग या हर रोज़ मैं खुद इच्छा कितना भी व्यस्त हो लेकिन हर रोज़ मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ एक घंटा मैं उसके लिए पे देता हूँ सुबह पाँच बजे मैं स्विमिंग के बड़े पूल में जाके तैरता हूँ तो ये भी एक मुझे लगता है कि मेरे शरीर स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए या मेरी मानसिक उपलब्धता के लिए मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूँ और जितने लोग मेरे मुझे मिलते चाहे वो कभी सौ मिलते कभी पाँच मिलते हैं तो उन सबको मैं एक अलग रूप से देखता हूँ कि नहीं इन्होंने मुझे याद किया तो इनका काम होना ही चाहिए और करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है तो ये जो हमने एक माध्यम सुना है कि कराने वाला करा रहा है हम खाली निमित्त हैं तो ये जो भाव आता है इससे मुझे लगता है कि समस्या या फिर चिंता या फिर टेंशन अपने आप ही दूर हो जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना टेंशन को दूर करते हैं आपके पास एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है कि आप समझते हैं कि मैं नहीं करता हूँ मेरे द्वारा कोई शक्ति काम करा रहा है या मेरा काम नहीं है किसी और का काम है वो अपने आप ही करा लेगा हूँ मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में हूं और मेरे पास वो चीज़ें आती है तो मैं साक्षी होकर देखता हूं ये बहुत ही अच्छा टेक्निक आपने बताया और राजयोग का भी आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं राजयोग भारत का एक प्राचीन विद्या है जहां पर व्यक्ति को सुख शांति मिलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज होगा कि आप भी जब मुश्किल आए तो इस तरह का जो टेक्निक है इस तरह का जो पद्धति इस तरह की जो विचारधारा है उसको अगर आप अपनाते हैं तो न्यूट्रली आप जो है एकदम एक सेकंड में जो है आप उन टेंशन से दूर हो जाते हो और बहुत ही अच्छा सुकून का महसूस आप करते हो तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा राजकुमार जैसे कि भाई आप अपने फैमिली में किन्हें ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं या किनको ज़्यादा प्रेरणा स्रोत्र मानते हैं अपने इस कार्य के लिए मुझे अपने इस कार्य के लिए जो प्रेरणा मैडम है जो धर्म है उनका बड़ा सहयोग मिला हुआ है माता पिता का तो मिला ही लेकिन माता पिता से जब हम अलग हो जाते हैं और अपनी एक नई राहत चुनते हैं गांव से ले गांव से जब छूट जाते हैं और एक शहर की तरफ आते हैं तो ऐसे हमारा सफ़र बचपन से रहा हुआ है तो जब एक सही समय पे जब सही साथी मिल जाता है तो हाथी क्या महारत भी हम हासिल कर सकते हैं और साथ में बेटी लेकिन पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग मिला यहाँ तक मिला कि कहीं ऐसे मौके आए कि मेरे पास मुझे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा सब कुछ करना पड़ा लेकिन मैंने उनको कहा कि आपको साइन करना है तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों करना है उनको उन्होंने ये बचा कि ठीक है हम साइन कर लेते हैं हम जाके कल दूसरे किसी मतलब किराए के मकान में रह लेंगे कोई बात नहीं तो ये जब ऐसा विश्वासपूर्वक जब सहयोग मिलता है ना तो मुझे लगता है कोई चीज़ कठिन नहीं हो पाती है तो एक फैमिली का भी सहयोग है एक आध्यात्मिक परिवार इतना बड़ा उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है सबकी शुभ भावनाएँ और वही एक है चलाने वाला चला रहा है और उसका तो सबसे बड़ा गुरु महागुरु सदगुरु जब वह साथ में है तो मुझे लगता है कि कोई बात असंभव है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि प्रेरणा जी की बात आप कर रहे हैं तो अगर कोई गाना उनके लिए रेडियो के माध्यम से आप डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गीत आप उनके लिए बताएँगे सुबह सुबह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 Odele, odele, o. Odele, odele, o. Odele, odele, o. Odele, odele, o. पर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना किने जाले को ले बिताना यहाँ कल क्या हो किसने जाना और जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना कुंड हो टिट यहाँ कल क्या हो इसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो इसने जाना दि दि दि दि दि दि दि आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए बहुत ही अच्छा प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी इस गीत को सुनकर बहुत ही मस्ती और खुशी में आ गए होंगे मुझे लगता है कि राजकुमार जी से जितनी बातें हमने की डॉक्टर राजकुमार जी से उनका जो जानवी मल्टी फाउंडेशन है उसके लिए वो काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्लान सुन हैं ताकि बच्चों को शिक्षा देना और एक अच्छा करियर बनाने के लिए उनका जो है पूरा समय दे रहे हैं और मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए आप एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें मेरे सभी प्यारे दोस्तों जो छोटे मित्र बड़े मित्र सबको कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में जो भी आपने सोचा हो उसको आप पाकर ही रहेंगे बस अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान दीजिए जो हासिल करना है उसको आप जरूर करेंगे लेकिन उसके लिए पूरा प्रयास आखिरी दम तक करते रहिए कभी ये मत सोचिए डू और डाई बट डोंट आस्क बाय थैंक यू चलिए बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी मित्र और बड़े भी जब भी आपको कोई मुश्किल लगे तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिए ये मैसेज जरूर याद, याद कीजिए ताकि आपको उमंग उत्साह बना रहे आपका अंदर जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कभी कम ना हो भले समय लगे उसमें जीतने में लेकिन आप कार्य करते रहेंगे तो एक दिन आपका समय आएगा और आप जीत जाएंगे आप उस मंजिल को पालेंगे तो चलिए दोस्तों आप सभी अपने कार्य में सफलता हासिल करें इसी शुभकामना के साथ मुझे और डॉक्टर राजकुमार कोहली जी को इजाजत दीजिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्क्राते रहो